आइए सुनते हैं इस पुस्तिका की छठवी और अंतिम कड़ी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ अपने सैद्धांतिक अध्ययनों के अतिरिक्त मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के व्यवहारिक कार्यों में भी हिस्सा लिया अठारह में जब सेंट जेम्स हॉल में हुई एक बैठक में अंतरराष्ट्रीय कामगार संघ की स्थापना हुई तो इसका बौद्धिक नेतृत्व तो मार्क्स के हाथों में था यह संगठन सभी देशों के मजदूर वर्गों को संगठित करने के लिए बना था और इसने इस दिशा में बहुत काम किया यद्यपि पेरिस कम्यून के विद्रोह के लिए ये सीधे सीधे उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता परंतु इसने पेरिस कम्यून के योद्धाओं के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता घोषित की और जब तक कम्यून चल पाया तब तक उसके दिशा निर्देश का कार्य इसी संगठन के पेरिस सदस्यों द्वारा किया जाता रहा जहाँ तक कम्यून ऐसी ठीक पहले के 1870 सौ के युद्ध का प्रश्न है मार्क्स ने जर्मन सामाजिक जनवादियों के रुख का पूरी तरह अनुमोदन किया और पार्टी के ब्रसविक सम्मेलन को लिखे पत्र में उन्होंने अधिग्रहण की नीति के अपरिहार्य परिणामों की सटीक भविष्यवाणी भी की अठारह के कम्युन का जिसके बारे में मार्क्स की एक रोचक रचना फ्रांस में ग्रह लिखी गयी है का पतन हो गया और इंटरनेशनल जो कि लंबे समय से शासक वर्गों के भय और घृणा का पात्र बना हुआ था सभी देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया इसके साथ ही इसकी व्यवहारिक कार्यवाही के क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी कट गया यही नहीं मजदूर वर्गों का संगठन खासकर जर्मनी में उस मंजिल तक पहुंच गया था जहां सदस्यों को अपनी ऊर्जा का मुख्य भाग अपने अपने राष्ट्रीय संगठनों को सुदृढ़ और विकसित करने में लगाना पड़ रहा था और अंतिम बात ये कि मुख्यतया अपनी अवधि पूरी कर चुकने के कारण इंटरनेशनल में समय समय पर कमोबेश गंभीर किस्म के मतभेद उभरने लगे थे महासचिव होने के कारण मार्क्स पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था और वे अपनी मुख्य कृति पूंजी को पूरा करने में अधिक समय देना चाहते थे उन्होंने स्वयं को महासचिव पद से अलग कर लिया और उनके सुझाव आरोप अठारह में इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क ले जाया गया इसके साथ ही एक संगठन के रूप में इंटरनेशनल का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया पर मार्क्स हर देश में पार्टी के काम में सक्रिय दिलचस्पी लेते रहे और वे और एंग यूरोप में इंटरनेशनल के अनौपचारिक प्रतिनिधि माने जाते रहे जिनके पास दुनिया भर के समाजवादी लगातार सलाह और मार्गदर्शन के लिए आते रहते थे मार्क्स का निजी जीवन और चरित्र सरसरी तौर पर किए गए मार्क्स के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के इस वर्णन का इससे अच्छा समाहार शायद यही हो कि हम उनकी बेटी एलेनोर के लेखों और लिबनेक्स के संस्मरणों से कुछ ऐसे उद्धरण प्रस्तुत करें जो मार्क्स के निजी विशिष्ट गुणों और उन कठोर परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें मार्क्स जिए और उन्होंने अपना काम किया अपनी माँ के नोट में से उदृत करते हुए एलेनोर मार्क्स कहती हैं परिवार के लंदन पहुँचने के कुछ ही समय पश्चात दूसरे बेटे का जन्म हुआ जब वो लगभग दो वर्ष का था तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर पांचवें बच्चे एक नन्ही सी लड़की का जन्म हुआ लगभग एक वर्ष की होते होते ही वो भी बीमार पड़ी और उसकी भी मृत्यु हो गयी तीन दिन तक मेरी माँ ने लिखा है बेचारी बच्ची मृत्यु ऐसी संघर्ष करती रही उसने इतना कष्ट उठाया उसका नन्हा सा मृत शरीर पिछले छोटे कमरे में रखा रहा हम सब अर्थात मेरे माता पिता हेलेन निष्ठावान घरेलू सहायिका जिसने अपना जीवन मार्क्स, उनके परिवार और उनके तीन बड़े बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था अगले कमरे में चले गए जब रात हुई तो हमने जमीन पर ही बिस्तर लगा लिए जहाँ तीनों जीवित बच्चे भी हमारे साथ लेट गए और हम उस नन्ही परी के लिए रोते रहे जो हमारे पास ही विश्राम कर रही थी ठंडी और मृत उस प्यारी बच्ची की मृत्यु हमारी कठोरतम निर्धनता के समय घटित हुई हमारे जर्मन मित्र हमारी सहायता नहीं कर पाए एंगल्स लंदन में कुछ साहित्यिक काम खोजने के निष्फल प्रयास के बाद बहुत ही अहितकर शर्तों पर अपने पिता की फर्म में क्लर्क के रूप में काम करने के लिए मानचेस्टर जाने को विवश हो गए थे अर्नेस्ट जो जो इन दिनों हमसे मिलने आते रहते थे और जिन्होंने सहायता का आश्वासन भी दिया था कुछ नहीं कर सके अपने मन की पीड़ा से विवश होकर मैं एक फ्रेंच शरणार्थी के पास गई, जो पास ही रहता था और कभी कभी हमसे मिलने आता था मैंने उसे अपनी दारुण दशा बताई उसने तुरंत ही अत्यंत मैत्रीपूर्ण पूर्ण दयालुता के साथ मुझे दो पाउंड दे दिए उस धन ऐसी हमने वो ताबूत खरीदा जिसमे अब वो बच्ची शांति सो रही है जब उसका जन्म हुआ था तो मेरे पास उसके लिए पालना नहीं था और इस अंतिम विश्राम स्थल से भी उसे लंबे समय तक वंचित रहना पड़ा। लिखते हैं, ये एक भीषण समय था पर फिर भी ये शानदार था उनके पास दो ही कमरे थे उस अगले कमरे में जहाँ बच्चे उनके चारों तरफ खेलते रहते थे मास्क काम करते रहते थे मैंने सुना है कि कैसे बच्चे उनके पीछे कुर्सियों का ढेर लगाकर एक घोड़ा गाड़ी बनाते थे जिसमें मार्क्स को घोड़े की तरह बांधकर कर चाबुक मारे जाते थे और ये सब उस समय होता था जब वे अपनी मेज पर बैठकर लिख रहे होते थे लिबनेक्ट जिनका लंबे समय तक मार्क्स के साथ नित्य प्रति ही संपर्क होता था बच्चों के प्रति मार्क्स के असाधारण महत्व की भी चर्चा करते है कि वे सिर्फ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिता ही नहीं थे जो घंटों बच्चों के बीच में बच्चा बना रह सकता था अपरिचित बच्चे भी उन्हें आकर्षित करते थे विशेष रूप से दुखी असहाय बच्चे जो उनके संपर्क में आते थे शारीरिक दुर्बलता और असहायता सदैव हुई उनमें करुणा और सहानुभूति जगाती थी अपनी पत्नी को पीटते हुए एक व्यक्ति के लिए तो वे पीट पीट कर ही मृत्यु देने का आदेश भी दे सकते थे अपने आवेश पूर्ण स्वभाव के कारण वे अक्सर ही खुद को और हमें भी उलझन में डाल देते थे विज्ञान के इस नायक की गहरी संवेदना और बाल सुलभ हृदय को समझने के लिए यह आवश्यक है कि किसी ने मार्क्स को उनके बच्चों के साथ देखा हो अपने खाली समय में या टहलने जाते समय वे उन्हें साथ ही देखते थे और उनके साथ धमा चौकड़ी हुए खेलते थे संक्षेप में कहे तो वे बच्चों के बीच में बच्चा ही बन जाते थे जब उनके अपने बच्चे बड़े हो गए तो उनके नाती पोतों ने उनकी जगह ले ली उनकी पहली बेटी जेनी का बड़ा बेटा जीन या जोनी लोंगवे अपने दादा का लड़ाता था वो उनके साथ जो चाहे कर सकता था और जोनी ये बात जानता था एक बार जोनी के मन में मार्क्स को बड़ी घोड़ा गाड़ी बनाने का नितान्त मौलिक विचार आया जिसके कोचवान की सीट अर्थात मार्क्स के कंधों पर वो खुद बैठ गया जबकि एंगल्स और मुझे उस घोड़ा गाड़ी के घोड़े बनना था जोत तो दिए जाने के बाद लंबी दौड़ शुरू हुई और मार्क्स को तब तक दौड़ना पड़ा जब तक कि उनके माथे से पसीना नहीं बहने लगा जब भी एंगल्स या मैं अपनी चाल धीमी करते बेरहम कोचवान का कोड़ा पड़ता शैतान घोड़ों, आगे बढ़ो और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक की मार्क्स बिल्कुल बेदम नहीं हो गए तब कहीं जाकर जोनी को खेल रोकने के लिए मनाया जा सका लिबनेक्स मार्क्स के स्वभाव पर कुछ रोचक टिप्पणियों के माध्यम से भी प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए उनकी कई बार बिल्कुल पागलों जैसी बाल सुलभ शरारतें करने की क्षमता शतरंज के प्रति उनका लगाव कैसे वे देर रात तक और अगले पूरे दिन शतरंज खेल सकते थे और कैसे कोई गेम हार जाने पर अपना आपा ही खो बैठते थे बल्कि घर आरोप झगड़ा करने पर भी उतारे हो जाते थे यही कारण था की श्रीमती मार्क्स और चेचे यानी हेलेन देमुथ लिबनेक्स से अनुरोध करती थी कि मूर के साथ शाम को शतरंज न खेले एक शिक्षक के रूप में मार्क्स की स्पष्टता और क्षमता अद्भुत थी इस दृष्टि से वे बहुत ही कठोर थे कि वे दूसरों से भी उतनी ही संपूर्णता और प्रवीणता की अपेक्षा करते थे जितनी की स्वयं से पर साथ ही वे दयालु धैर्यवान और सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भी थे जहाँ तक लोकप्रियता का प्रश्न है उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी वे जानते थे कि जनता का विशाल बहुमत फिलहाल उन्हें नहीं समझ पाएगा। और उनका एक मन पसंद कथन ये था तुम अपने रास्ते पर चलते रहो लोगों को बातें बनाने दो मार्क्स के बड़े बेटे एडगर एक प्रतिभाशाली परंतु जन्म से ही दुर्बल बच्चा जिसकी लंदन में उस समय मृत्यु हो गयी जब वो लगभग आठ वर्ष का था मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल पाऊंगा कहते हैं, सुबक्ति हुई लेचे, अपनी दोनों बच्चियों को चिपटाए रह रहकर झटके सिखाती हुई, रोती हुई रोती और भीषण रूप से उत्तेजित मार्क्स, जो लगभग क्रोधित मुद्रा में किसी भी सांवना को अस्वीकार कर रहे थे अंतिम संस्कार के समय मार्क्स घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए थे मौन अपने हाथों में अपना सर थामे हुए मैंने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा मूर तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटियां और हम लोग हैं और हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं तुम मुझे मेरा बेटा नहीं लौटा सकते, उन्होंने लगभग कराते हुए कहा। कब्र के पास मार्क्स इतने उत्तेजित हो गए कि मैं उनकी बगल में खड़ा हो गया मुझे भय था कि कहीं वे ताबूत के पीछे न कूद पड़े तीस वर्ष बाद जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार के समय एंगल्स को भी इसी तरह फुर्ती से मार्क्स की बांह थामनी पड़ी वरना वे उनकी कब्र में ही कूद गए होते मृत्यु से एक वीरता पूर्ण संघर्ष के बाद मार्क्स की पत्नी की 2 दिसंबर 1881 को कैंसर से मृत्यु हो गई। भयावह कष्टों के बावजूद वे नित्य प्रति के क्रियाकलापो में दिलचस्पी लेती रहीं। और चुटकुलों और उस उत्साहपूर्ण बातों से परिवार की आकांक्षाओं को निर्मूल करने का प्रयास करती उनकी बेटी एलेनोर कहती है जब हमारे प्यारे जनरल, यानी एंगल्स आए, तो उन्होंने कहा, मूर भी नहीं रहे। जिस पर मुझे बुरा भी लगा पर वास्तव में ऐसा ही था बहुत अधिक परिश्रम और लगभग पूरी रात काम करने की अपनी आदत से मार्क्स ने अपने मूल रूप से काफी मजबूत शरीर की इतनी उपेक्षा की थी कि वे कुछ समय से बीमार ही चल रहे थे अक्सर उन्हें अपना काम छोड़कर स्वास्थ्य सुधार के लिए भ्रमण पर जाना पड़ता था उन्होंने अपनी शक्ति और अपना मनोबल आंदोलन के लिए बचाए रखने का प्रयास किया पर जनवरी अठारह के प्रारंभ में जब उनकी सबसे बड़ी बेटी जेनी भी चल बसी तो मार्क्स इस सदमे ऐसी उभर नहीं पाए चौदह मार्च अठारह को अपनी अध्ययन वाली आराम कुर्सी में वे भी शांतिपूर्वक पूर्वक चल बसे और इस तरह जैसा कि ने की के उत्तर के हम एलेनोर मार्क्स द्वारा चयनित इन शब्दों का साधिकार प्रयोग कर सकते हैं की सारे ही मूल तत्व तो उसमें कुछ यू घुले मिले की प्रकृति भी उठ खड़ी हो और पूरे विश्व से कहे ये था एक इंसान तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किताबें करती है बातें कार्यक्रम के तहत कार्ड मार्क्स की एक बहुत ही संक्षिप्त जीवनी जिसका शीर्षक है कार्डमार्क जीवन और शिक्षाएं ये इस पुस्तिका की छठवी और अंतिम कड़ी थी पुस्तिका को लिखा था जिल्डा किया है अमर नदीम ने और पुस्तिका के इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित किया है, राहुल अगर आप का पहली बार है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए नाइन सिक्स पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख कर अगर आप हमसे यूट्यूब आरोप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या फिर अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें सभी लिंक और हमारे बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार विजिट करें तो ऐसे ही किसी और बहुत ही जरूरी पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार